जिसे सार्वजनिन कह सकते हैं मैं अब इस प्रश्न की मीमांसा करूँगा और तुम्हारे सम्मुख उन तर्कों को प्रस्तुत करूँगा जिनके कारण मैं वेदांत सिर्फ वेदांत को ही सार्वजनिन मानता हूँ वेदांत के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनिन नहीं कहला सकता हमारे वेदांत धर्म के सिवा दुनिया के रंगमंच पर जितने भी अन्यन्र्म हैं वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ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 ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है यदि किसी तरह उनके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे और उसकी नींव हिल जाए या ध्वस्त हो जाए तो उस पर खड़ा धर्म का संपूर्ण भवर और भवन और अर कर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना अस्तित्व खो देता है और वर्तमान युग में प्राय ऐसा ही देखने में आता है कि बौधा सभी धर्म संस्थापकों और अधिष्ठाताओं की जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता बाकी बचे आधे हिस्से पर भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है